प्रस्तावान तद् योग्यता हेतु कर्मण स्तुति भगवान् भगवान उत्तवान ध्यान योग का प्रस्ताव किया गया पंचमा अध्याय की समाप्ति में तीन श्लोकों के द्वारा सूत्र रूप से कहा गया है ध्यान योग अभी कहने वाले की प्रस्ताव आरम्भ के पश्चात तद् योग्यता हेतु कर्मण ध्यान योग में योग्यता का हेतु कर्म निष्काम कर्म नित्य निति का कर्म करने पर ध्यान निर्ग में योग्यता अति योग्यता का हेतु तो ये कर्म कर्म की स्तुति भगवान ने पहले क्या श्री भगवान उवाच श्री भगवान अनाश्रिता कर्मफल कार्य कर्म कौती सन्यासी चोगी न निरग्निर्न चाक्रिय कर्म फलम अनाशित सन यह कार्यम कर्म करो थी सन्यासी च योगी छा क्रिया कर्म फलम अनाश्रित कर्म के फल जो कहे गये है शास्त्र में उसको आश्रय नहीं करेगी इच्छा नहीं करते हुए कार्यम कर्म कर्तव्य नित्य कर्म नमित कर्म जो करता है सम्यक अनुसार करता है उसको सन्यासी भी समझना योगी भी समझना सर सन्यासी चाहिए योगी चाहिए कर्म फल का त्याग कर देने से वो सन्यासी हो गया और कर्म करता है योग ही ज्ञान योग प्राप्ति का साधना इसलिए योगी भी कर्म फल त्याग करने से सन्यासी कर्म अनुष्ट कर्म योग करता है योगी उसको ही सन्यासी और योगी समझना ना निरग्न नचाकृह न की केवल निरग्नि जो अग्नि साध्य कर्म त्याग कर दिया कुछ क्रिया नहीं करता है इतने मात्र से सन्यासी योगी हो गया ही नहीं होता है जो कर्म करता है कर्म फल की त्याग करता है उसको भी सन्यासी योगी समझना कह करके कर्मयोग की स्तुति करते ठीक है पूर्वोत्तर अध्याय हो संगतिम अभिदानु बृहत्तम अनुद्या अध्याय अंतरम अवतारे अरे उत्तर ष्ट अध्याय दोनों के संगति कथन करते हुए वृत्तम अनुद्ध अतीतित में जो कहा गया उसका अनुवाद करके आगे ष अध्याय काध्याय ध्यानयेदर्शन प्रति अंतरंगूता श्लोका स्पर्न बहिरीदिष्ट अतीत अनताध्यायीतज अंतर अभ्य पूर्व अध्याय पंचमध्याय तीन श्लोक में ध्यान सम्यं प्रति अंतरंग से सम्यक दर्शन साक्षात्कार के अंतरंग साधने ध्यान हो श्रवण मनो ने क्या होता ध्यान करना होता है उसके अंतरंग साधन के सूत्र भूता श्लोका सूत्र रूप से संग्रह संक्षेप से तीन श्लोक कहे गयी स्पान करता इत्यादि उपदिष्टा ठीक है सम्यक दर्शन प्रकरण ध्यान युग से प्रसंगाभाव ये सम्यक दर्शन ज्ञान का प्रकरण चल रहा है उसमें ध्यान योग क्या है उसका तो प्रसंग नहीं ऐसा कोई कहते शंका करते उसका विदास करते ध्यान योग ऐसा नहीं सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है श्रवण मनन के पश्चात जो अंतरंग साधन है ध्यान योग है और जो श्रवण मनन नहीं करके केवल ध्यान है वो ध्यान अलग वो अंतरंग साधन नहीं श्रवण मनने के पश्चात निधिध्यास अनुरूप ध्यान ही अंतरंग साधन है सम्यक अदर्शनम प्रति अंतरम से संग्रह विवरण और अतीत अनातराध्याय हेतु हेतु हेतु हेतु मत भाव अतिथ अध्याय हो गया संग्रह संखे सूत्र तीन श्लोक कहे गये आगे सष्ट अध्याय है उसका विवरण अतीत अनंतराध्याय अतीत और अनंतर अतिथ संग्रह अनंतर विवरण दोनों में हेतु हेतु हो गया अतीत हेतु हो जाएगा उत्तर संय पहले कहा उसके बाद उसका विवरण अध्याय संबंधम अभिदाह अनाशित कर्म फल इत्यादि श्लोक दयात्पर्य दोनों अध्याय के संबंध कथन करके हेतु हेतुेतु संबंध अनाशित कर्म फल इत्यादि श्लोक दोनों श्लोक का तात्पर्य करते भगवान भाषिक कर। वृत्ति स्थानों ष्टोध्याय आरभ्य है लोक वृत्तिस्थनीय व्याख्या विवरणस्थान ये षष्ट अध्याय आरंभ किया जाते हैं विराम अभी दो श्लोकों के तात्पर्य तत्र ध्यान योगस्य करते तहिरंग कर्म ध्यान आरोहसम तबत गृहस्थिक ध्यान योग बहिरंग साधने कर्म कर्म करने पर ध्यान योग में योग्यता आती है अभी साधन है यावत ध्यान योग आरोह न असमर्थ ध्यान योग में आरोह करने के लिए जब तक तो समर्थ नहीं है तब तक गृहस्थ अधिकृत न, न कर्तव्य गृहस्थ जो अधिकारी है बनास के अधिकारी है कर्म जिस कर्म के लिए जिसका अधिकार वो करना चाहिए करे इत कर्म की स्तुति करते है कर्मयोग से संयास हेतु तो और मर्यादा दर्श कर्मयोग का हेतु ही संयास का हेतु जो कर्मयोग वो कर्मयोग कब तक तो करना है उसकी मर्यादा सीमा दिखाने के लिए कब तो कर्मयोग करना संन्यास कर्म का हेतु कर्मयोग का अनुष्ठान कब तो करना है इसे मर्यादा दिखाने के लिए संगम च योगम और अंगों के साथ योग का भी विचार करेंगे इस अध्याय प्रवृति सति ये अध्याय आरंभ हो रहा है ऐसा पर ये सप्तम अर्थ सप्तमी तत्र ध्यान योग से बहिरंग में जो तत्र आया वो तत्र का अर्थ कर्मयोग संयास के कब तक तो करना है और योग कैसा ध्यान करना है कैसे अंगों के साथ ये विचार करने के लिए आरंभ हुआ अब ध्यान योग पहले कर्म अवश्य करना चाहिए इसलिए कर्म की स्तुति पहले करते है संन्यासी न कर्तव्य कर्म इतम प्रतिभाषम विधस्य सन्यासी भी कर्म करे ये भान होता है इसका विदास करती ऐसा नहीं गृहस्त है न अधिक कर्म कर्तव्य स्तुति कर्तव्य योग्यत्म अत शब्दार्थ कर्तव्य से स्तुति योग्य अत कर्तव्य कर्म इसलिए कर्म कर्तव्य जो कर्तव्य स्तुति योग्य जो अकर्तव्य स्तुति योग्य नहीं होता वो तो है अतः अतः तत्तवती तो समुच्चयवादी सीमा करण आक्षिपति समुच्चयवादी सूत्र वृत्तिकार होते हैं अत तो ज्ञान होने के बाद भी कर्म करना चाहिए ज्ञान कर्म दोनों तो मिलकर करके बुधा न प्रवृति वृत्ति ने कहा है कहते सीमा करण ठीक नहीं न किमर्थम ध्यान योग आरोहण सीमा करणम ध्यान योग आरोहण होने तक तो ही कर्म योग करने के लिए सका यह सीमा क्यों करते है या वत अनुशहतम कर्म यावत जीवम जब तो जीवित रे तब विहित कर्म करना चाहिए क्योंकि श्रुति याव जीवम अभिनूतन जुड़ियात यह आक्षेप है पूर्व पिछले यावत जीव श्रुति वसात ठीक है ध्यान आरोहण सामर्थ्य सत्य भी कर्मानुष्ठान दुर्भार्वादी थे तुम्हारा हेतु देता है सीमा करना ठीक नहीं क्योंकि श्रुति में कहा गया अब जीवन अग्निहोत्रम जुगे जब तक तो जीवित रहे तब तो तक तो कर्म करे ध्यान योगण होने पर भी कर्मानुसार तो करना ही पड़ेगा दुर्वार दुर्बार नहीं कर सकते इसलिए सीमा करना ठीक नहीं ये अभिप्राय पूर्वी का आगे सिद्धांतिक न तो टीका में भारिया भियो, भारिया प्रतिबंधात यावजीव श्रुति चोधित तो कर्म अनुष्ठान बर्माुष्ठान करने के लिए कहा करने के लिए कहा किंतु जिसका पत्नी वियोग हो गया पत्नी के बिना कोई कर्म अनुविधिक वगैरह नहीं कर सकता है वियोग हुआ आदि से धन भी नहीं रहा कर्म करने के लिए धन भी चाहिए ये सब कुछ प्रतिबंध रोग हो गया बहुत कर्म नहीं कर पाएगा नित्य कर्म ऐसे प्रतिबंधात जिस प्रकार यावजीवन तो कहा गया किन्तु कर्म का साधन पत्नी धन स्वास्थ्य आदि नहीं रहे तो जीव यावजीवन श्रुति भी तो कर्म अनुसार नहीं हो पाता है अनुष्ठान वक्त जैसे कर्म अनुसार नहीं होता है इसी प्रकार वैराग्य प्रतिबंधात भी तद तो अनुष्ठान संभव वह वहराग्य जो दृढ़ हो गया संसार से यह लो पर लोग कुछ नहीं चाहिए तो फिर कर्म त्याग करके वेदांत श्रवन करने के लिए जाता है तो कर्म नहीं कर सकता है तब अनु अनु संभव भगवत तो विशेष वचना भगवान विशेष कहते, जब कर्म आगे कहेंगे जो सन्यास ध्यान योगा तसेव समूह कारण हो जाते योगाूढ़ हो गया तो सब कर्म त्याग करने के लिए भगवान कहते नीव कर्मा अनुसान परिहर्ति जब तो जीवित रहेगा कर्म अनुसार की प्राप्ति नहीं है इस <spe> अभिप्राय से सिद्धांति <swag> पर न आरोक्षर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यत विशेषणा आरूढ़ से समय संबंध करनाथ सिद्धांति कहते है भगवान कहते आरु रुक्षर कर्म कारण्य योगम आरुरुक्षे मुनि योग में आरूढ़ होना चाहता ध्यान आरूढ़ में आरूढ़ होना चाहने वाला जो हे है मुनि उसके लिए कर्म कारण कर्म कर्म करने से योग में आरूढ़ होगा ये विशेषण दिया आरूढ़ होना चाहता है तो कर्म करे यदि आरूढ़ होने पर भी कर्म करना है तो आरु रक्ष विशेषण नहीं देना था और आरूढ़ूढ़ समी मारूढ़ हो गया तो उसके लिए समय कर्म त्याग ये किया गया उक्तमेव उत्तम व्यतिर करके विवरण करते आक्षर आरूढ़ उभय कर्तव्य तभी प्रेतम चेत सदा आरुक्षक्षर आरूढ़ विषय भेदन विशेषण विवाह करण चनर्थक सब जो होना चाहता है ये ध्यान और जो गिन जो गिन हो गया दो दोनों के लिए यदि समह कर्म चय कर्तव्य तो नियम चीज दोनों के लिए सम भी और कर्म भी आरु के लिए कर्म और सम दोनों आरूढ़ हो गया तो भी सम और कर्म भी दोनों यदि कर्तव्य तो होता तथा आरु और आरूढ़ चेती कर्म कारण योगम कर्म कारण कर्म कह कर दिया योग तमह कारण सम कर्म विषय भेद करके विशेषणम विवाह करना भगवान के द्वारा अनर्थकम से आती अनर्थ हो जाता है इसलिए सिद्ध होता है दोनों करने का नहीं जब तक तो ध्यान आरू होने के सामर्थ्य नहीं तब तो तो कर्म करे और यदि वैराग्य हो गया ध्यान योग्य आरूढ़ करने आरूढ़ हो गया तो कर्म त्याग उसके लिए कहा गया आरूढ़ो में इच्छा तीर्थ आरूढ़ योग में आरूढ़ होना चाहता है इत्यत्र आरोह इच्छा आरोहण की इच्छा है विशेषणम पहला है आरोहण कृतवानि नहीं तो जो आरोहण कर दिया ध्यान योग में वो आरूढ़ हो गया, गया इत्यत्र पुनर इच्छा विषयभूतम विशे आरोहणम विशेषण पहले तो विशेषण है आरोहण की इच्छा आरूढ़ होना चाहता है अगर आरूढ़ हो गया इच्छा का विषय आरोहण विशेषण आरोह हो गया तो उसके लिए सम एवं सम कर्म विषय भेदना सम है जो आरूढ़ हो गया और कर्म है जो आरूढ़ विशेषण किया मर्यादा करण अनकरण विरुद्ध माप देता यदि मर्यादा नहीं मानेंगे जो आरूढ़ होना चाहता है तो कर्म करे आरूढ़ हो गया तो कर्म त्याग ऐसा नहीं मानेंगे तो विरुद्ध हो जाएगा विभाग भाग भागवत सीमा विवाह करंगीकार दोनों का जो विभाग क्या है भागवत सीमा अनंगिकारे भागवत यमित भागवती सीमा भगवान के कहने भगवान ने जैसे कहा सीमा नहीं मानेंगे तो ऐसा दोनों का विवाह करना युक्त नहीं होगा कर्म कारण युगारूढ़ से तिवे समय कारण अलग अलग होगा कहते इसलिए सीमा चाहिए जब तक तो युगारूढ़ नहीं हुआ तब तक कर्म करना चाहिए जैसे कहा गया वो देता थे विशेषण विभाग करणय अन्यथ उपत्ति में आशंक विशेषण विभाग कारण विभाग करणय विशेषण दिया है एक में इच्छा विशेषण एक में आरोहण विशेषण आरू वृक्ष के लिए विशेषण इच्छा आरूढ़ हो गया तो विशेषण आरोहण विशेषण अलग क्या है विवाह करना एक योगो कारण एक समो कारण विवाह जो करना है अलग अलग, अलग, अलग आरु वृक्षों और अरारूढ़ को ये दोनों तो अन्य प्रकार भी हो सकता है पूर्व पीछे कहता है ये कहते है की कर्म गृहस्थ करना, करना चाहिए आरूढ़ होने तक आगे कर्म त्याग पूर्व पीछे कहते ऐसा नहीं आगे भी कर्म करने देना चाहिए इसलिए सीमा करना ठीक नहीं है और जो सिद्धांत कहता है विशेषण दिया अलग अलग, अलग विभाग कर दिया इसलिए सीमा करना ठीक है योगारूढ़ होने तक ही तो कर्म करे आरूढ़ हो गया तो कर्म त्याग करे ऐसे सिद्धांत कहता है तो पूर्व कहता है जो विशेषण दिया है एक में इच्छा आरुवृक्षर योगम कर्म कारण यहाँ कर्म कारण कहा गया उसका विशेषण अधिकारी का विशेषण इच्छा है योग में आरूढ़ होने की इच्छा है और योगारूढ़ से ते वो समण यहाँ कर्म त्याग करने के लिए कहा गया से उसके अधिकारी कौन जो योग में आरोहण हो गया ये दोनों का विशेषण अलग अलग है और विभाग अलग अलग कर दिया ये जो कहते हो पूर्व अन्यथा अन्य प्रकार भी हो सकता है विशेषण और विभाग शंका करता है वासी में त्रश्रम नाम कश्चित योगम आरूढ़ी आरूढ़ चकस्चित अन्य न आरो वृक्षारूढ़ जितना आश्रम वाले आश्रम है कोई तो योग में आरूढ़ होना चाहता है योगम में आरु कोई होता है आरूढ़ होना चाहता सब लोग नहीं चाहते और आरूढ़ चकस्त कोई आरूढ़ होता है बहुत में से कोई आरूढ़ हो गया ध्यान और अन्य बहुत लोग है न आरो न तो आरूढ़ होना चाहते है न आरूढ़ बहुत है तो जब बहुत है आरूढ़ नहीं है आरूढ़ करना नहीं चाहते युग में उनकी अपेक्षा करके आरु इसे विशेषण दे दिया तो आरु विशेषण दिया आरूढ़ो की व्यावृति करने के लिए आरूढ़ो कहा है आरु की व्यावृति करने के लिए ऐसा नहीं आरू वृक्ष जो तो कहा गया है किन की किन की अपेक्षा जो आरूढ़ नहीं है आरु नहीं है उनकी अपेक्षा इनको लेने के लिए आरु वृक्ष आरूढ़ से विश्वसन दिया है अर्थात बहुत ऐसा है जो आरु वृक्ष नहीं है और आरूढ़ नहीं उन्हीं की अपेक्षा करके विश्वसन दे दिया है आरु वृक्षो तहान अपेक्षा आरु वृक्ष आरूढ़ से चाहती विश्वसना और विवाह करना उपन्न हो जाएगा एवं उप पद चेत इसे पूर्व पिछकी शंका हुई सिद्धांत कहना टीका में तत्व पहले क्या तत्व आश्रम कस्त व्यवहार भूमि सप्तम था व्यवहार अवस्था में व्यवहार भूमि में कोई तो आरूढ़ है कोई आरुक्ष है, है दोनों नहीं है षठी निर्धारणी आश्रम ये ष्टी विभति है निर्धारणीय तस्त निर्धारण सूत्र से ष्टी विहती आश्रम मध्य आश्रम विनाम मध्य सप्तम दोनों होती आश्रम में से आश्रम वाले में से कोई तो आरुड़ होता आरूढ़ होना चाहता है कोई आरूढ़ हो गया और बहुत ही अन्य जो आरु नहीं भी नहीं आरूढ़ नहीं भवत तो अधिकारी नाम, तीन प्रकार हो गए कोई आरु रुक्ष कोई आरूढ़ और बाकी आरु नहीं नहीं आरूढ़ नहीं तीन प्रकार हो गए तथा भी प्रकृत विशेषणादो की आयतम प्रकृत में जो विशेषण दिया है एक में आरोह करने की इच्छा विशेषण में और वो एक आरोह नम कारण आर वृक्षों को अलग आरोक अलग ये जो विभाग क्या है विभाग और विशेषण आदो की में आया था जो विशेषण आदि से विभाग इसमें क्या आया आदि तीन प्रकार अधिकारी है कोई बात नहीं केंद्र विशेषण विभाग में क्या आया ऐसा आशंका से से विषय कहता है तृतीय अपेक्षा तदुपपति जो तृतीय कोटि है विभाग में जो आरु रुक्ष नहीं आरूढ़ भी नहीं इनकी अपेक्षा करके विशेषण और विभाग बन जाएगा तहन अपेक्षा आरुवृक्षोर आरूढ़ च भेद तक परामर्श अनुप अनुपति दूसरी यदि आरुवृक्षोर आरूढ़ ये भिन्न मानेंगे कुछ आरुवृक्ष है कुछ आरूढ़ है ये दोनों भिन्न भिन्न मानेंगे श्लोक में भगवान कहते आरु रुक्षर मुने योगम कर्म कारण आरुरुक्ष था अभी तह आरूढ़ हो गया तस्व समण जो तस्य देने से आरुरुक्ष अलग आरूढ़ अलग ऐसा नहीं है यदि दोनों भेद मानेंगे तस्वीर प्रकृत परामर्श अनुभवती प्रकृत को परामर्श करने के लिए योगा रूढ़ जो आरू पहले था प्रकृत उसको परामर्श करने के लिए तस्य दिया है ये इसे प्रकृत परामर्श नहीं होना चाहिए यदि आरू वृक्ष आरूढ़ो को भिन्न भिन्न मानेगी एक ही व्यक्ति पहले आरूढ़ था अभी यदि आरूढ़ आरू वृक्ष अभी आरूढ़ हो गया तो सम कारण ऐसा सिद्धांति कह करके दूसरे थी न तस् वचनाथ विशेषण विवाह करना जो दिया है अन्य को अलग करने के लिए तृतीय को लेकर के ऐसा नहीं है तस्वीर वचन दिया है जो आरु वृक्ष था उसके लिए आरूढ़ थे यदि अनारु वृक्षों पुरुषम अपेक्ष आरु वृक्षों विशेषणम आरु विशेषण दिया किसके लिए जो आरूहना नहीं चाहता है अन्य लोग उनकी अपेक्षा करके आरू को ये विशेषण मानेंगे कारणम अनारूढ़ आरूढ़ आरुवृक्ष विशेषण दिया किसकी अपेक्षा करके जो आरु नहीं है उनको लेने के लिए अना अपेक्षा करके कर्मा, कर्मा आरु वृक्ष कहा आरूढ़ विशेषण किसके लिए अनारूढ़ पुरुष की अपेक्षा करके तस् कर्म आरोहण कारणम कर्मा कर्म आरोहण कारण जो आरु है उसका कर्म योग में आरोहण का कारण हो गया कर्म तसे कर्म आरोह कारण तसे मतलब आरुवृक्षो आरुवृक्ष विशेषण दिया है उसका आरोहण कारण हो गया साधन हो गया कर्म अनारूढ़म च पुरुषम अपेक्षा जो आरूढ़ नहीं हुआ उनकी अपेक्षा करके आरूढ़ से विशेषण दिया है जो आरूढ़ हो गया तम का संयास हो कारण है योग फल प्राप्त योग फल प्राप्ति के लिए संन्यास कारण यदि विशेषण विभाग करने उपत्ति विशेषण और विभाग करण दो हो जाएगा ऐसा पूर्वी करता है ऐसा यदि होगा तदा आरु और आरु च भिन्नता आरु वृक्ष अलग आरु भिन्न हो गया यदि भिन्न ही है तो प्रकृत परामर्श करने वाले तत्व अनुपत्ति योग तस्य तथ शब्द से जो पहले कहा गया उसको परामर्श करने वाला तस् शब्द उसकी अनुपति हो जाएगी इत्तम इत्तम नशेषण आदि उपाधान इसलिए ये जो पूर्वी कहता है विशेषण विवाह करण अनुरक्ष अनुढ़ को लेने के लिए ये नहीं है ऐसा नहीं होगा किंचम योगम रुक्षो तथा आरूहण कारणम कर्म योगम आरु योग में जो आरूढ़ होना चाहता है योग में होना करने के लिए कारण है कर्म कारण साधन इति पुनर्ूढ़ मुनेर योगम योगम आरु रोग पहले आगे है कहकर करके फिर आगे कहते योगाूढ़ योगाूढ़ फिर योग शब्द का है योगाूढ़ योगा नहीं कहकर योगाूढ़ कहा योग शब्द प्रयोगाद यो पूर्व आरु रुक्षित योगम आरूढ़ाप्तु कर्म संसम शाच्य हेतु कर्तव्य योग शब्द पहले आरु मनेर मुने कहने के बाद फिर, फिर योग आरूढ़ फिर योग ग्रहण करने से यो योगम पूर्व आरु जो अधिकारी पहले योग में आरूढ़ होना चाहता था आरूक्ष था तब उसके लिए अपेक्षित है आगे योगम उसके लिए अपेक्षित योगम आरूढ़ वो चाहता था योग में आरूढ़ चाहता था अपेक्षित है योग उसी योग में जब आरूढ़ हो गया तब फल प्राप्ति के लिए कर्म संन्यास हेतु है जिसको सम शब्द से भगवान ने कहा समण समब्दाच्य कर्म संन्यास योग के फल की प्राप्ति के लिए हेतु न संयास करना चाहिए इति वचनात ऐसे कथन करने से भगवान ने कहा ऐसा तो आरुक्ष आरूढ़ा था जो आरू वृक्ष वही अभी आरूढ़ होगी गया दोनों में अभेद अभिन्न की प्रत्यभि तेदंता अवघाई ज्ञान प्रत्ये सोयम दिवदत्ता सह अयम सह तद तत्काल विचित अयम है तत्काल विशिष्ट तत्म तत्ता इधमता तत्ता और ईदों को तत्वता को विषय करने वाले अवगान प्रतिभिज्ञा ये प्रतिभा आसिद सव आरूढ़ आरु रुक्ष आरूढ़ में अवैध प्रतिभिज्ञा के द्वारा अवैध सिद्ध होता अभिन्न अवैध प्रतिज्ञा होने से नित्य इसलिए आरु अलग आरूढ़ अलग ऐसा भेद शंका नहीं कर सकते जो आरुवृक्ष था अभी आरूढ़ हुआ अर्थात जो पहले आरु वृक्ष था उस समय कर्म उसका साधन था आरूढ़ हो गया अभी कर्म त्याग करें। अर्थात तो कर्म जावजीव करना ऐसा नहीं आरूढ़ होने पर कर्म त्याग करना इतिहास पुनर् पुनर्योग ग्रहण च योगाूढ़ योगा पूर्व योग तस आरूढ़ सम कर्तव्य कारण योग फल प्रति पुनर्योग ग्रहण योगाूढ़ से फिर योग से योगाूढ़ योग ग्रहण के अलग से यह आसत पूर्म योग जो पहले योग में करना चाहता था आरूढ़षु छ तरूढ़ अभी आरूढ़ो हो गया योग में समय समय उसका कारण अनुसार करना चाहिए समय का सन्यास कर्म त्याग योग फल प्रति कर्तव्य ओ शो मिश्र शुम